केले गुदे डारेसन नाचे कु दे झुबेसन केले गुदे, गुदे डारेसन नाचे कु दे झुबेसन लल्लाला लालालालाला लल्लाला लालालालाला ला दिलज कर हम काम करे तो हो जाए सब दंग सीआईईटी e प्रस्तुत करता है ओमंग ओमंग ओमंग तुमंग ओमंग में आज सुनते हैं कार्यक्रम डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर बोलिए भाई मेरे को भी बोलना अरे हां ठीक है वो विज्ञान के मास्टर जी आ गए चुप चुप चुप नमस्ते मास्टर जी नमस्ते मास्टर जी नमस्ते नमस्ते बैठो बच्चों शाबाश शाबाश हां तुम भी बैठो बेटे शाबाश शाबाश अच्छा देखो बेटे कल मैंने कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बताया था ना तुम लोगों को जी सबको समझ में आ गया था ना जी मास्टर जी मास्टर जी पानी का रंग कैसा होता है अरे कैसा प्रश्न मास्टर जी मिट्टी का तेल क्यों जलता है <laughs> देखो भाई शांति स्वरूप तुम तरह-तरह की पत्रिकाएं पढ़ते हो बहुत अच्छी बात है लेकिन पढ़कर जो प्रश्न पूछते रहते हो उन प्रश्नों के हल उन्हीं पत्रिकाओं में क्यों नहीं ढूंढते बेटे मास्टर जी बस एक सवाल और दूर होते हुए भी टेलीफोन पर बात कैसे होती है देखो शांति स्वरूप मुझे पूरी कक्षा के बच्चों को पढ़ाना है तुम छुट्टी के बाद मुझसे मिलना मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा हूं जी अच्छा मास्टर जी सीसम <laughs> कैसे बनता है ये भी पूछना है अभी और मिट्टी का तेल क्यों जलता है ये तो पता ही नहीं चला और रेलगाड़ी का इंजन उसके बारे में भी तो पूछना है चलो अब तो छुट्टी के बाद ही पूछूंगा. दोस्तों इतने सारे प्रश्न पूछने वाला यह बालक था शांति स्वरूप भटनागर इनका जन्म 21 फरवरी सन 1894 में पंजाब के भेड़ा नाम के गांव में हुआ था जब ये 8 महीने के थे तभी इनके पिता श्री परमेश्वरी सहाय जी का देहांत हो गया इनकी प्रारंभिक शिक्षा नाना के घर सिकंदराबाद में हुई बचपन में ही इनकी असाधारण प्रतिभा को देखकर इनके पिता के परम मित्र रघुनाथ सहाय इन्हें अपने साथ लाहौर ले आए शांति स्वरूप लाहौर में रघुनाथ सहाय उनकी पत्नी और उनकी पुत्री लाजो के साथ रहने लगे यह आवाज यह तो मेरे कमरे से आ रही है हम जरूर शांति स्वरूप कुछ बना रहा होगा चलो देखते अरे शांति स्वरूप मेरे कमरे में इतनी चीजें बिखेर रखी हैं यह क्या ठोका पीटी हो रही है भाई हां बाबूजी दरअसल आज स्कूल में बिजली की घंटी के बारे में पढ़ाया गया था हम उसी को बनाने की कोशिश कर रहा हूं पता है ये घंटी आपके कमरे में लगाऊंगा <laughs> अच्छा अच्छा भाई बनाओ बनाओ तुम तो कुछ ना कुछ नया बनाते ही रहते हो हां अरे ये स्वरूप बड़ा ही बनेगा हां दोस्तों विद्यालय में पढ़ाई गई बातें शांति स्वरूप प्रयोग करके देखते कबाड़ी की दुकान से चीजें खरीद लाते और उन्हें लेकर कोई नई चीज बनाने की कोशिश करते एक दिन स्कूल में टेलीफोन के बारे में पढ़ाया गया शांति स्वरूप को टेलीफोन बनाने की धुन सवार हो गई घर आते ही वो टेलीफोन बनाने में जुट गया हां बन तो गया अब ये किसको बुलाऊं लाजो को बुलाता हूं अब अरे लाजो लाजो इधर आओ हां क्या है हां देखो मैंने क्या बना दिया जल्दी आओ जल्दी अच्छा अच्छा आती हूं ये ठीक ही लग रहा है कहीं कुछ कट बड़ ना आज क्या बनाया है ये देखो लाजो ये टेलीफोन टेलीफोन इसका एक सिरा ये ये वाला सिरा कान पर लगाओ हां लगा और ये सिरा अपने मुंह पर लगाओ ठीक है और अब तुम क्या करो तुम दूसरे कमरे में जाओ तो तो क्या होगा अरे बाबा तुम पहले जाओ तो सही अच्छा भाई जाती हूं हां हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो लाजो हेलो हां हां क्या तुम मेरी आवाज सुन रही हो हां हां शांति स्वरू तुम्हारी आवाज बिल्कुल साफ सुनाई दे रही है हां बिल्कुल साफ सुनाई दे रही है हां अरे बात तुमने तो कमाल ही कर दिया हां अरे भौजी बताओ ना अभी जाती हूं हां ठीक है और अम्मा को भी हां हां भौजी भौजी भौजी अरे यह तो शांति स्वरूप के बचपन की एक घटना थी पर शांति स्वरूप केवल इतने में ही संतुष्ट होने वाले कहां थे उन्हें तो हमेशा कुछ नया करने की धुन सवार रहती थी जब वह बड़े हुए तो एक बार उन्होंने देखा तेल के कुएं से पेट्रोल निकालते समय उसमें मिट्टी मिली रहती है इससे शांति स्वरूप के मन में एक प्रश्न उठा इस पेट्रोल में कितनी मिट्टी है क्या हम साफ पेट्रोल नहीं प्राप्त कर सकते हम मुझे इसके लिए कुछ करना होगा किसी रसायन की खोज करनी होगी हां किसी रसायन की खोज करनी होगी हां रसायन की खोज करनी, करनी होगी करनी होगी करनी होगी फिर क्या था उसी दिन से शांति स्वरूप एक ऐसे रसायन की खोज में लग गए जिसकी सहायता से साफ पेट्रोलियम प्राप्त हो सके एक दिन उनकी खोज सफल हुई अरे वाह मिल गया अब इस रसायन से साफ पेट्रोल मिल सकता है मेरा प्रयोग सफल हुआ अब शांति स्वरूप के वैज्ञानिक प्रतिभा देश में विख्यात हो गई उन्होंने पेट्रोल में मिलाने के लिए ऐसे रसायन की खोज की जिससे साफ पेट्रोल प्राप्त किया जा सका सिर्फ इतना ही नहीं शांति स्वरूप ने भारतीय उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए काम किया उन्होंने कारखाने से निकले कचरे को उपयोगी कार्यों में प्रयोग किया कपड़ा मिलों से बचे गूदर से पश्मीना सिल्क बनाया समय बीतता गया चारों तरफ उनके अनुसंधानों की प्रशंसा होने लगी उनके वैज्ञानिक अनुसंधानों से प्रभावित होकर उन्हें पद्म विभूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया उन्होंने वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद में निदेशक के पद पर भी कार्य किया वैज्ञानिक एवं औद्योगिक परिषद आज भी प्रतिवर्ष शांति स्वरूप भटनागर की याद में पुरस्कार प्रदान करती है यह पुरस्कार शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के नाम से जाना जाता है हर वर्ष यह पुरस्कार 26 नवंबर को वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की स्थापना दिवस के अवसर पर 45 वर्ष से कम उम्र के युवा वैज्ञानिकों को उनके महत्वपूर्ण शोध कार्यों के लिए दिया जाता है जीवन के अंतिम क्षण तक शांति स्वरूप भटनागर वैज्ञानिक अनुसंधान करते रहे आज वो हमारे बीच नहीं हैं लेकिन हम शांति स्वरूप भटनागर को विज्ञान के क्षेत्र में उनकी अनुपम देन के कारण हमेशा याद करते रहेंगे डॉ शांति स्वरूप भटनागर अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान NCERT द्वारा प्रस्तुत यह कार्यक्रम विषय संयोजन अमरेन्द्र बेहरा, आलेख सुधा भटनागर, कलाकार जैमिनी कुमार, शांति एस कालरा, कीमती सुचित्रा गुप्ता, आशीष बख्शी और आरती बख्शी, ध्वनिंकन भूषण गजभिए और दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति रमेश शर्मा।